अध्याय छाधोग्योपनिषद शांक अस्प्राजका भिक्षाचरणी तदुत्पन्नक्रतयाना गृहस्था अग्निहोत्रादी कर्मतिरती चेन पूर्वपक्ष जिस प्रकार सन्यासी लोग भिक्षाटन करते हैं उसी प्रकार जिन्हें एकत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया है उन गृहस्थों के भी अग्निहोत्रादी कर्मों की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए यदि ऐसा है तो नाम्य चिंताया पुरुष प्रवृत्ते चरेदिति प्रतिद्धम अवापी अभिचरण कशिक कुर शत्रु दर क्रियते न च कर्म विधि प्रवृत्तिमित भेद प्रत्यय बाधते अग्निहोत्रादि प्रवर्तकम् अग्निहोत्रादी प्रवर्तक निमित्तस्त भिक्षा भिक्षाचरनाद बुभुक्षादी प्रवर्तकम् सिद्धांति नहीं क्योंकि प्रमाणता का विचार करने में पुरुष की प्रवृत्ति रूप नहीं हो सकती। अभिचार ना करे। इस प्रकार होने पर भी किसी को अभिचार करते देखा है वह विवेकी पुरुष भी अभिचार करने लगे यह संभव नहीं है इसी प्रकार कर्म विधि की प्रवृत्ति के निमित्त भूत भेद प्रत्यय का बोध हो जाने पर बोधवान पुरुष को अग्निहोत्रा में प्रवृत्त करने वाला कोई निमित्त नहीं है जिस प्रकार की सन्यासी को में प्रवृत्त करने वालाप्य प्रत्यवाय भेत पूर्व पक्ष यहाँ भी नित्य कर्म न करने पर प्रत्यवाय होने का भय ही प्रवृत्त करने वाला है यदि ऐसा माने तो ना भेद भेद भेद बुद्धि विद्या प्रत्य भेद्रत्यवादितेदबु विद्याण्यधिबोचा योधि कर्मी तस्तर प्रत्यवायो नृवृत्ताधिकार गृहस्थस ब्रह्मचारिण विशेष धर्म अनुष्ठाने नहीं क्योंकि कर्मानुष्ठान का अधिकारी भेद ज्ञानी ही है जिसके भेद बुद्धि ज्ञान से नष्ट नहीं हुई है वह भेद ज्ञानी ही कर्म का अधिकारी है ऐसा हम पहले कह चुके हैं इस प्रकार जो कर्म का अधिकारी है उसे ही उसके न करने पर प्रतिवाय हो सकता है जो उसके अधिकार से बाहर है, उसे प्रतिवाय नहीं हो सकता जिस प्रकार की ब्रह्मचारी के विशेष धर्म का अनुष्ठान न करने पर गृहस्थ को प्रत्यवाय नहीं हो सकता एवं तरह सर्व शाश्रम उत्पयनक प्रत्यय परिभ्रलिति चेत पूर्व पक्ष इस प्रकार तब तो जिसे एकत्व का ज्ञान हो गया है वह कोई भी पुरुष अपने आश्रम में रहता हुआ ही परिव्राजक हो सकता है न स्वस्वामित्व भेद बुद्धि निवृत्ते कर्मार्थवाचेतराश्रमाण अथ कर्म कुय एव न सिद्धांती नहीं क्योंकि उनकी स्वस्मित्व रूप भेद बुद्धि निवृत्त नहीं होती क्योंकि अन्य आश्रम कर्म अनुष्ठान के लिए ही है जैसा कि स्त्री पुत्रादि के प्राप्ति के अंतर अनंतर मैं कर्म करूंगा इस त्रुति से सिद्ध होता है अतः स्वस्मी भाव का अभाव हो जाने से एकमात्र भिक्षु ही परिव्राट हो सकता है अन्य आश्रम एक प्रत्यय विधि जन प्रत्यन विधि निवित भेद प्रत्यय सपमर्दित्व यमनियम आदि पूर्वक एकत्व की कराने वाले के से उत्पन्न हुए ज्ञान द्वारा कर्म विधि भेद ज्ञान के निवृत्त हो जाने से तो सन्यासी को यम यमियमादि का पालन करना भी संभव नहीं है अतः उसका स्वेच्छाचारी हो जाना बहुत संभव है न बुभुक्षादि नैकत्व प्रत्य प्रत्यत प्रतिसिद्ध सेवा प्राप्ति सत्यातोपत्ते निवृत्थवाद प्रतिषिधसेवा प्राप्तिपत्गे प्रति सिद्धवाद नि रात्र कूपे कंटके वा प्रतीत उदिते सबती तस्द निवृत्तकर्मा भिक्षुक इति सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि क्षुधा आदि द्वारा एकत्व प्रत्यय से च्युत कर दिए जाने पर उसके द्वारा अनुचित कर्मों से निवृत्ति के लिए उनका पालन किया जाना संभव है इसके सिवा उसके द्वारा प्रतिषिधि कर्मों का सेवन किया जाना भी संभव नहीं है क्योंकि उनका प्रतिशेष तो वह एकत्व ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व ही कर चुकता है रात्र के समय कुएं या कांटे में गिर जाने वाला पुरुष सूर्योदय होने पर भी उन्हीं में नहीं गिरा रहता गिर जाता, अतः सिद्ध होता है कि कर्मों से निवृत्त हुआ भिक्षुखी ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है युनरुक्त ज्ञानवर्जिता पुण्यलोकते सत्यमेत इति परिव्रजयुक्त सत्य कस् पर्रजक ब्रह्म संस्था संभवात् ता एवा एकत्व विज्ञान स एवशेषीतोचा एक विज्ञानवत होंत्रादी तपोनच भेदबुद्धिमत एव तपकर्तव्यता सैत्ते कर्मचिद्रे ब्रह्म संस्था साम्यम अतिषेधच प्रयुक्तः तथा ज्ञानवाने वित्तकर्मा वा पर्रृति ज्ञान प्रत्युक्तम् तथा यह जो कहा कि संपूर्ण ज्ञान रहित पुरुषों को पुण्य लोक की प्राप्ति होती है सो तो ठीक ही है परंतु ऐसा जो कहा है कि शब्द से सन्यासी का भी कथन है सो तो ठीक नहीं ऐसा क्यों है क्योंकि परिव्राजक की भी ब्रह्म ब्रह्मनिष्ठा होनी संभव है और वही पुण्य पुण्यलोकों को प्राप्त होने वालों में से बच रहा है ऐसा हम पहले कह चुके हैं क्योंकि एकत्व विज्ञानवान का तो अग्निहोत्रादि के समान तप ही निवृत्त हो ही जाता है भेद बुद्धिमान में कर्तव्यता भी रह सकती है इससे अन्य आश्रम वालों को भी कर्मों से अवकाश मिलने पर के सामर्थ्य तथा उसके लिए ब्रह्म निष्ठा के अप्रतिषेध का भी निषेध कर दिया गया तथा ज्ञानी ही निवृत्त कर्मा परिभ्राट हो सकता है इससे ज्ञान की निरर्थकता भी खंडन कर दिया गया युनरुत्तम यव वराहादि शब्द जके न रूढ़ो ब्रपरि तथा ऐसा जो कहा कि यव और वराह आदि शब्दों के समान ब्रह्म संस्थ शब्द परिभ्राजक में रूढ़ नहीं है उसका भी परिहार कर दिया गया क्योंकि उसी की ब्रह्मा होनी संभव है और किसी की नहीं रूढ़ इति परिव्राजकादि शब्द परिव्राज्य नहींव्रजकाश दर्शनाथीव्राज्य तक्षादी निमित्तपादनाथ परिभ्रजकाश्रम वाश्रम विशेषे च रूढ़ा न यत्र यत्र शब्द ना तत्र प्रसिद्ध भावात ब्रह्मसंस वर्तंट प्रसिद्धभा ब्रह्मश्दोंवृत्तसर्वकर्म तत्धन पिव्राजक विषय परमहंसाख्ये वृत्तई भविमर् मुख्या मृतत्वश्रवण इसके सिवा वादी ने जो कहा कि रूढ़ शब्द निवित को स्वीकार नहीं करता सो ऐसी बात नहीं है क्योंकि तक्षा और परिव्राजकादी शब्द देखे जाते हैं गृह में रहना परिव्राज्य सब कुछ त्याग कर चला जाना और तक्षण काष्ट छेदन आदि निवितों को स्वीकार करते हुए भी गृहस्थ और परिव्राजक शब्द आश्रमी विशेषो में और तक्षा शब्द जाति विशेष में रूढ़ देखे जाते हैं ये गृहस्थाधि शब्द जहाँ जहाँ वे निमित्त है वहीं वहीं प्रवृत्त नहीं होते क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि नहीं है इसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्मसंस शब्द की वृत्ति संपूर्ण कर्म और उनके साधनों से निवृत्त हुए एकमात्र अत्याशमी परमहंस परिभाजक में ही होनी उचित है क्योंकि उन्हें को मुख्य अमृतत्व रूप फल की प्राप्ति सुनी गई है न इति अतचेदेवक वेदोक्त पिव्राज्यम नज्ञोपवीतद्वादी पिग्रह मुंडो पिरीग्रह असंगुतिश्य परम पवित्रतम इदी च श्वेतास्वतरीये निस्तुतिमस्कार इतृतिभ्य तस्मा कर्म न कुर्वन्ति यतह तस्माद् लिंगो इत्यादि पारदर्शिंग अतः एकमात्र यही वेदोक्त परिव्राज्य है यज्ञोपवित्री त्रिदंड या कमंडलू आदि का ग्रहण करना मुख्य परिव्राज्य नहीं है इस विषय में मुंडित अपरिग्रही और, और असंग ऐसी श्रुति है तथा अत्याश्रम्यों को परम पवित्र ज्ञान का उपदेश किया श्रुति से और निस्तुति इत्यादि स्मृतियों से एवं अतः पारदर्शी कर्म नहीं करते इसलिए और अव्यक्त लिंग होकर विचरे इत्यादि से भी यही बात सिद्ध होती है यु सांख्ये कर्म त्यागो त्यागोभ्युपगम्य क्रियाकारक फलभेद बुद्धे सत्यवाभ्युपगमत ग य बौद्ध शून्यताभ्यपुपगमानीभ्युपगम्यते तदप्यसत तद्युपगं सभ्युपगमान यच्चाघ्य अलसतृत्वाभ्युपगम सोप्यसर तत्वात्। तस्माद् वेदान्त प्रमाणन तस्माणजन प्रत्यवत एवं कर्मनृत्तिलक्षण पारिभ्राज्य ब्रह्मेतिक सति पारिभ्राज्यम क्रियाकारक और फल रूप भेद बुद्धि का सत्य स्वीकार करने के कारण सांख्यवादी जो कर्म त्याग को स्वीकार करते हैं वह ठीक नहीं है तथा बौद्धों ने जो शून्यता को स्वीकार करने के कारण अकृतत्व को स्वीकार किया है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें उसका अकर्तृत्व स्वीकार करने वाले की भी सत्ता मान्य होगी और बौद्ध लोग आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करते तथा अज्ञानी लोग जो आलस्यवश अकृतित्व स्वीकार कर लेते हैं वह भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रमाण द्वारा उनकी कारक बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती अतः तो वेदांत प्रमाण जनित को ही कर्म रूप पारिभ्राज्य और ब्रह्मनिष्ठत्व हो सकते हैं यह सिद्ध होता है इससे गृहस्थ को भी एकत्व विद्वान हो जाने पर पारिभ्राज्य अर्था, अर्थात अर्थत सिद्ध हो जाता है नन्वनो साधन दोष भाष भाक्य सरिभ्रजन इस वीरहां ज्योग्निमुधाते श्रुते न दैव सा एवहि सह दर्शने जाते अग्नित्वम अग्निवती श्रुते अतो न दोष भाग भागृहस्थ पिभ्रजन यदि कहो कि पर्राजक होने से तो वह अग्नि परित्याग रूप दोष का भागी होगा जैसा कि जो अग्नि का त्याग करता है वह देवताओं का उत्ग्न होता है इस श्रुति से सिद्ध होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि विधाता द्वारा उच्छिन्न कर दिए जाने के कारण वह अग्नि एकत्व दर्शन होने पर स्वतः ही त्याग हो जाता है जैसा कि अग्नि का अग्नित्व नृत्य हो गया ऐसी श्रुति से सिद्ध होता है अतः परिव्राजक होने से गृहस्थ दोष का भागी नहीं होता विद्या और की उत्पत्ति जिसमें स्थित हुआ पुरुष अमृतत्व प्राप्त कर लेता है उसका निरूपण करने के लिए श्रुति कहती है प्रजापति लोका नभ्य तपत्ते प्रजापतिलोकत्रयी विद्या संप्रा स्रवत अभ्य तपत अभिप्तायान्यक्षरा भूर्भुव स्वरित प्रजापति ने लोकों के उद्देश्य से ध्यान रूप तप किया उन अभितप्त उनको से त्रय विद्या की उत्पत्ति हुई तथा उस अभितप्त त्रय विद्या से भूह भूव और स्व ये अक्षर उत्पन्न हुए प्रजापतिर्विराट कचपोवा लोकान उद्देश्य सार सारिघ्रिक्षायाभ्य तपदभी तपदभतापम ध्यानम तपत तेभ्योभतेभ्य सारभूता पूर्ववत् प्रजापतेमनसीमभ्य तपथ पूर्वव अभी तरा सं्रवंत फ्रभुवस्वरिव्याहृत प्रजापति अर्थात विराट या कश्यप जी ने लोगों के उद्देश्य से उनमें से सार ग्रहण करने की इच्छा से अभिताप किया अर्थात ध्यान रूप प्रादुर्भूत हुई तात्पर्य की प्रजापति के मन में त्रैविद्या का प्रतिभा हुआ प्रजापति ने पूर्व उसके उद्देश्य से भी तप किया उस अभितप्त त्रैविद्या से भू भुआ और स्व ये रूप अक्षर उत्पन्न हुए ओंकार की उत्पत्ति तान्यभ्य तपत्तेभ्यो त्य ओंकार संप्रस्रवत तथा शंकुना सर्वाणी पर्णनी संतृष्ण्योकारेण सर्वम् फिर प्रजापति ने उन अक्षरों का आलोचन किया उन आलोचित अक्षरों से ओंकार उत्पन्न हुआ जिस प्रकार शंकु नसों द्वारा संपूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओंकार से संपूर्ण वाक व्याप्त है ओंकार ही यह सब कुछ है ओंकार ही यह सब कुछ है तान्यक्षराणा तान्यक्षराण्यभ्य तान्यक तपत्भ्योपी तपतेभ्य ओंकार इत्याह तद्यथा संप्रा स्रवत ब्रह्म कीदृशम तयथशुना वर्णनाल सर्वाणी पर्णी पत्रवयवता सतृंड विद्वाहकारेण ब्रह्मणा परमात्मन प्रतीकभूते शब्दजातम् सतृष्णा अकारो वै सर्वाभाक इदीश्रुते फिर उसने उन अक्षरों की आलोचना की उन आलोचित अक्षरों से ओंकार उत्पन्न हुआ वह ओंकार रूप ब्रह्म कैसा है इस पर श्रुति कहती है जिस प्रकार शंकु पत्ते की नसों से संपूर्ण पत्ते पत्तों के अवयव समूह अनुविध अर्थात व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार परमात्मा के प्रतीक भूत ओंकार रूप ब्रह्म द्वारा संपूर्ण वाक शब्द समूह व्याप्त है जैसा कि अकार ही है, इत्यादि से सिद्ध होता है। परमात्मा विकारस्य परमात्मारेयत ओंकारोकादन ओंकार जितना नाम धेय मात्र है सब परमात्मा का ही विकार है अतः यह सब ओंकार ही है निरुक्ति आदर के लिए है तथा लोक लोकादि को प्राप्त कराना यदि जो कहा गया है वह ओंकार की स्तुति के लिए है प्रति छांदो ग्योपनिषदी द्वितीय अध्याय त्रयोविंश खंड भाष्यम खंडपूर्णम